श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पंचानवे दो अक्टूबर अठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण की बालक जैसी अवस्था वेदांत विचार श्री राम के पैर फूले हुए हैं इसके लिए वे एक बालक समान चिंता कर रहे हैं क्षेत्र के महेंद्र कविराज आए और उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया श्री रामकृष्ण प्रिय मुखर्जी आदि भक्तों से कल नारायण से मैंने कहा तो अपने पैर में उंगली गड़ा कर ज़रा देख तो सही उंगली का निशाना बनता है या नहीं उसने गड़ा कर देखा तो निशाना बन गया तब मेरे जी में जी आया कि मेरे पैरों का फूलना भी कुछ नहीं है मुखर्जी से तुम भी ज़रा अपने पैर में उसी तरह उंगली गड़ाओ गड्ढा हुआ मुखर्जी जी हाँ श्री राम के अब मेरा जी ठिकाने हुआ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 जब मैंने कहा तुमने तो खूब अध्ययन किया है परंतु मैं अमुक पंडित हूँ ऐसे अभिमान का त्याग करना तब उसे बड़ा आनंद हुआ उसके साथ वेदांत की बातें हुई मास्टर से जो शुद्ध आत्मा है वे निलिप्त हैं उनमें माया या अविद्या है इस माया के भीतर तीन गुण हैं सत्व रज और तम जो शुद्ध आत्मा है उन्हीं में ये तीनों गुण हैं कितु फिर भी वे निलिप्त हैं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 कारण का कारण है स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण ये इतने हैं पांच भूत स्थूल हैं मन बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म है प्रकृति अथवा सब की कारण रूपनी है ब्रह्म या शुद्ध आत्मा कारण का कारण है यही शुद्ध आत्मा हमारा स्वरूप है ज्ञान किसे कहते हैं इसी स्वरूप का प्राप्त इसी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना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 और चित्त उसे कहते हैं जो किसी चीज की याद आने पर अहा कर उठता है मारवाड़ी भक्त महाराज मरने पर क्या होता है श्री रामकृष्ण गीता के मत से मरते समय जीव को कुछ सोच जीव कुछ सोचता है वही हो जाता है भरत ने हरिन सोचा था इसलिए वह वही हो भी, हो भी गया था यही कारण है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है